तुमने कृष्ण की प्रतिमा में अपने अहंकार को ही बिठा लिया है और तुमने महावीर में भी अपने को ही खड़ा कर लिया है ये तो दूर की बात है मैं गांव में ठहरा वहाँ एक जैन मंदिर है उस पर झगड़ा चलता वर्षों से मुकदमा है लठबाजी हो गई अहिंसक है और लठबाजी होती दो दल हैं और दिगम्बरों के दोनों में लठबाजी हो गई हालत यहाँ हो गई कि पुलिस को उनके भगवान पर ताला लगा देना पड़ा मैं पूछा कि तुम तो दोनों तो अहिंसक हो उन्होंने कहा अहिंसक होना ठीक लेकिन जब भगवान की रक्षा का सवाल हो तो चाहे जान रहेगी जाए मर जाएंगे मिटा देंगे अगर भगवान का सवाल है मैंने उनको कहा मैंने तो सुना कि भगवान तुम्हारी रक्षा करता है तुम कब से भगवान की रक्षा करने लगे और अगर तुम्हारे हाथ में भगवान की रक्षा पड़ जाएगी तो भगवान बड़ी मुसीबत में पड़ेगा तुम अपनी नहीं कर पा रहे हो रक्षा इसलिए तो भगवान को तलाशा है अभी तुमने और उल्टा उपद्रव ले लिया खोजने गए थे रक्षक को और तुम खुद ही रक्षा हो गए और झगड़ा क्या है झगड़ा ऐसा बचकाना है कि सिर्फ धार्मिक अंधों को दिखाई नहीं पड़ता है जिनके पास जरा सी भी समझ की आंख है उनको तत्ण दिखाई पड़ जाएगा हंसी आएगी कोई झगड़ा है झगड़ा यह है कि श्वेतांबर महावीर की मूर्ति की पूजा करते हैं। उसी मूर्ति की जिसकी दिगंबर करते हैं कोई भारी फर्क नहीं जरा सा फर्क है वो फर्क यह है कि स्वेतंबर खुले आंख महावीर की पूजा करते और दिगंबर बंद आंख महावीर की पूजा करते दिगंबर कहते हैं कि तीर्थंकर तो बंद आंख के ध्यानस्थ खड़े अंतर्मुखी ये खुली आंख तो बहिर्मुखता का लक्षण स्वेतंबर कहते हैं कि जिसने अपने को जान ही लिया वो किस लिए आँख बंद किए खड़ा है अब तो आंख खोल सकता है ये तो साधक की बात है कि आंख बंद करे और ध्यान करे सिद्ध की तो नहीं सिद्ध की तो आंख खुल गई अब क्या है आंख ही खुल गई अब बंद करने का कहाँ सवाल है ये तो रास्ते पे चलने वालों की बात है ये झगड़ा है तो एक ही मंदिर में पूजा करते हैं एक ही प्रतिमा की पूजा करते हैं लेकिन समय बांध दिए 12 बजे तक दिगंबर पूजा करेंगे तो बंद आंख भगवान की अब पत्थर की मूर्तियां हैं उनकी आँख इतनी सरलता से खोली नहीं जा सकती तो ऊपर से झूठी आंखें चिपका देते हैं तो ऊपर से फिक्स करने वाली जैसा तुम चश्मा लगा लेते हो ऐसा ऊपर से लगा देने वाली आंखें श्वेताबर जब पूजा करते हैं वो आँख लगा लेते हैं दिगम्बर जब पूजा करते हैं वो आँख अलग कर दी जाती है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिगंबरों की पूजा में जरा देर हो गई और श्वीताम्बर पहुंच गया तो लठवाजी हो जाती कि हटाओ अब भगवान के आंख खुलने का वक्त आ गया इस पे मुकदमे चलते मारपीट हो जाती पर थोड़ा सोचो तुम्हें महावीर से लेना देना है अगर तुम्हें महावीर से लेना देना होता है तो ये दोनों आग्रह गलत है न तो महावीर ने चौबीस घंटे आँख बंद की होगी और न महावीर ने चौबीस घंटे आँख खोली होगी झपकते होंगे कभी बंद भी करते होंगे कभी खोलते भी होंगे रात सो जाते होंगे तो आँख खोल के सोते थे दिन जगते थे तो आँख खोल के चलते थे रास्तों पर भिक्षा मांगने जाते थे आँख जैसी आँख थी जैसी तुम्हारी आँख झपकती जिंदा आँख झपकती मुर्दा आँख रुक जाती बंद तो बंद खुली तो खुली तुम तो मरी हुई आँख को पूछ रहे हो जिंदा आंख को पूछते तो तुम कहते दोनों ही घटनाएं घटती हैं दोनों ही सही है कुछ चुनाव नहीं है जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ऐसी चेतना की अंतर मुखता और बहिर मुखता है जैसे श्वास भीतर आती बाहर जाती ऐसी चेतना भी भीतर जाती बाहर आती जिसने दोनों के मध्य अपने को साथ लिया वही सिद्ध है जो एक में जकड़ गया वही पंगू है लेकिन तुम्हारे भगवान वस्तुता भगवान नहीं है तुम्हारे हैं इसलिए भगवान है भगवान होने के कारण तुम्हारे होते तो बात और होती तब तो तुम्हें मस्जिद में भी पहचान में आ जाते जहां कोई मूर्ति ना थी तुम कहते भगवान यहां निराकार है कृष्ण के मंदिर में जाते तुम कहते भगवान यहां बांसुरी बजा रहे महावीर के मंदिर में जाते तुम कहते भगवान यहां ध्यान कर रहे तुम्हें भगवान ही दिखाई पड़ता लेकिन तुम्हारा मैं भगवान को नहीं देखता ना देखने का उसे कोई सवाल है वो अपने भगवान को देखता है वो ठीक से देख लेता है अपने ही हैं कहीं कोई धोखा धड़ी तो नहीं तब झुकता है तुम अपने ही अहंकार के सामने झुकते हो अच्छा होता तुम क्यों व्यर्थ की मूर्तियां बनाते हो तुम एक आईना लगा लो घर में उसी में अपने को देखो अपना रूप निहारो पूजा के थाल सजाओ आरती उतारो वो कम से कम सच्चाई तो होगी तुम्हारे संबंध में कम से कम झूठ तो ना होगा और उसमें एक फायदा है और वो फायदा ये कि बहुत मूर्तियों की ज़रूरत ना रहेगी तुम जब उतारो मूर्ति की पूजा तब तुम रहोगे तुम्हारी पत्नी उतारे तब वो रहेगी तुम्हारा लड़का उतारे तब वो रहेगा एक दर्पण सभी के लिए मंदिर का काम दे देगा हिंदू आ जाए तो हिंदू मुसलमान आ जाए तो मुसलमान चोटी बांधे हुए हो तो चोटी चोटी न हो तो बिना चोटी कम से कम दर्पण तुम्हें को बताता रहेगा मूर्तियों ने तुम्हें धोखा दे दिया है लेकिन हैं वो तुम्हारी ही मूर्तियां ये जो फरीद कहते हैं कि ऐसी घड़ी आई ऐसी घड़ी आती है भक्त के जीवन में जब आक्रमण बिल्कुल खो जाता आक्रमण यानी अहंकार अहंकार शुद्धतम आक्रमण है जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है तब तक तुम अहिंसक न हो सकोगे तब तक तुम्हारी अहिंसा में भी हिंसा ही छिपी होगी तब तुम अहिंसा के नाम पर भी हिंसा ही करते रहोगे और तुम्हारी अहिंसा बड़े सुंदर रूप संहार लेगी भीतर तो भयंकर कुरूपता होगी ऊपर से अहिंसा के वस्त्र हो जाएंगे आवरण हो जाएंगे नहीं अहंकार के रहते कोई अहिंसक नहीं हो सकता और अहंकार के रहते जब अहिंसक ही नहीं हो सकते तो प्रेमी क्या खाक हो सकोगे अहिंसक का तो कुल इतना ही मतलब होता है दूसरे को दुख ना देंगे प्रेमी का मतलब होता है दूसरे को सुख देंगे जब अहिंसक ही नहीं हो सकते तो क्या खाख प्रेमी हो सकोगे प्रेम तो अहिंसा की पराकाष्ठा है अहिंसा तो प्रेम की शुरुआत है काखा गाघा बिल्कुल प्रारंभ बारह खड़ी का है अहिंसा का तो मतलब है हम कम से कम दूसरे को दुख न देंगे इतना तो हम नहीं कह सकते कि हम सुख दे सकेंगे इतने अभी हम पर भरोसा नहीं लेकिन इतना हम निर्णय करते हैं कि दुख ना देंगे अहिंसा निसेधात्मक है फिर दूसरे कदम पर चेष्टा करेंगे जब दुख ना देंगे ऐसी घड़ी जाएगी तो फिर सुख देने की संभावना खुलती तो फिर हम सुख देंगे अहंकार ना तो अहिंसक होने देता है प्रेमी तो कैसे होने देगा भक्त होने का तो कोई उपाय ही नहीं क्योंकि भक्ति तो प्रेम से भी ऊपर है अहिंसक कहता है दूसरे को दुख न देंगे हिंसक कहता है दूसरे को दुख देने में ही सुख है अहिंसक कहता है दूसरे को दुख न देने में सुख है प्रेमी कहता है दूसरे को सुख देने में सुख है और भक्त कहता है दूसरा दूसरा न रह जाए मेरा मेरा ना रह जाए पराया पराया ना रह जाए तब सुख है भक्ति परम स्थिति है वह आखिरी बात है उससे ऊपर फिर कोई और ऊंचाई नहीं वह अंतिम आकाश है फरीद कहते हैं ऐसी घड़ी आती भक्त को जब आक्रमण चला जाता है जब वो ऐसे नहीं जाता मंदिर की तरफ जैसे कुछ छीनने जा रहा हो ऐसे नहीं जाता मंदिर की तरफ जैसे भगवान से कोई शिकायत कर रहा हो कि इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं अभी तक नजर नहीं हुई इस तरफ कब देखोगे नहीं मंदिर ऐसे जाता है शिकायत की तरह नहीं अहोभाव की तरह कि जो दिया है वो जरूर से ज्यादा है मेरी कोई योग्यता ना थी और दिया है मेरी कोई पात्रता न थी और तुम बरसाए चले जाते हो तुम रोज मेघ बनाए चले जाते हो तुम अमृत गिराए चले जाते हो चाहे तुम ये भी फिक्र नहीं करते कि मेरा पात्र सीधा रखा कि उल्टा रखा कि मेरे पात्र में संभलता है कि नहीं संभलता है तुम ओघड़दानी हो तुम दिए ही चले जाते हो इसकी फिक्र ही नहीं सोचते कि दूसरे को चाहिए भी अभी अकल भी है लेने की या नहीं तुम लुटाए जाते हो इसका धन्यवाद देने जब भक्त जाने लगता तब उसके जीवन में स्तृण भाव आता है तब वो सिर्फ स्वीकार की अवस्था में होता है आक्रमण की नहीं वो कहता तुम जो दोगे ले लेंगे और नाचेंगे तुम जो न दोगे समझ लेंगे कि हमारे लिए खतरा था तुम्हारे न देने को समझ के नाचेंगे तुम हमारे नाच को ना रोक सकोगे अब बरसोगे तो नाचेंगे ना बरसोगे तो नाचेंगे क्योंकि अब हम जानते हैं कि तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया अब तुम जहां ले जाओगे एक तो वृक्ष है अपने सहारे खड़ा होता है एक लता है वृक्ष के सहारे कंधे पर टिक के खड़ी होती एक तो पुरुष है अपने सहारे खड़ा होता है वृक्ष की भांति एक स्त्री है लता की भांति वो पुरुष के कंधे का सहारा लेके खड़ी होती अपने से तो गिर जाएगी जब तक तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारा संकल्प है तब तक पुरुष जब तुम्हारी प्रार्थना समर्पण है तुम लता की भांति हो कि तुमने परमात्मा पर ही अपने को सौंप दिया तू संभालेगा तो समझेंगे तू गिराएगा तो समझेंगे गिरने में ही हित है अब तेरी मर्जी जैसा दादू कहते तू जैसा रखेगा वैसे रहेंगे जैसा जीसस ने कहा तेरी मर्जी पूरी हो जहां मेरी मर्जी नहीं रह जाती जहां मैं नहीं रह जाता वहीं स्त्री चेतना काम करना शुरू कर देती भक्ति के मार्ग पर पुरुष भी स्त्रीर्ण हो जाते हैं। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख पता नहीं रामकृष्ण को फरीद का पता भी था या नहीं अगर पता होता तो रामकृष्ण उसके लिए सबसे बड़े गवाह हो जाते इसकी कोई कहानी नहीं है कि फरीद के जीवन में ये जो क्रांति घटी जब वो अपने को समझने लगा प्रेसी तब उसके शरीर में भी कुछ हुआ या नहीं चेतना में तो हुआ ये तो पक्का है लेकिन शरीर में भी कुछ हुआ या नहीं पक्का नहीं रामकृष्ण के जीवन में तो ऐसी घटना घटी जो इतिहास में अनोखी है उनका शरीर भी स्तृण होने लगा था जब उन्होंने भक्ति की गहन साधना की तो उनके स्तन बड़े हो गए जब उन्होंने भक्ति की और प्रगाढ़ साधना की तो उनकी चाल बदल गई वो स्त्रियों जैसे चलने लगे जो कि चमत्कार है क्योंकि बड़ा कठिन है किसी पुरुष को स्त्री जैसा चलना क्योंकि वो सवाल चलने का नहीं है सवाल भीतर के हड्डियों के ढांचे का है स्त्री के पेट में तो गर्भ की जगह है उस जगह के कारण उसकी चाल अलग है पुरुष के पेट में तो गर्भ की कोई जगह नहीं इसलिए उसकी चाल भिन्न है वो दोनों के हड्डियों का ढांचा अलग है स्त्री दौड़ नहीं सकती पुरुष जैसा है वो दौड़ेगी भी तो तुम दूर से कह सकते हो कि स्त्री है रामकृष्ण स्त्रियों जैसा चलने लगे और बात यहीं रुक जाती तो ठीक थी बात आखिरी कदम पर पहुंच गई जो कि इतिहास में कभी भी जिसका उल्लेख नहीं हुआ तो होगा बहुत बार शायद बात छिपा ली गई होगी क्योंकि भरोसे की भी नहीं कौन भरोसा करेगा रामकृष्ण को मासिक धर्म शुरू हो गया भाव इतना गहनता से स्तृण हो गया निश्चित ही आसिक मासुक हो गया पुरुष का भाव ही न रहा आवाज बदल गई कंठ स्तृण हो गया मगर ये सब हो सकता है कंठ भी स्तृण हो सकता है क्योंकि माधुरी का भाव आ जाए तो हो सकता है लेकिन मासिक धर्म का शुरू हो जाना जैसे शरीर ने पूरा रूपांतरण कर लिया जैसे शरीर के भीतर के हार्मोन भी चेतना के रूपांतर के साथ प्रवाहित हो गए और बदल गए इसलिए फरीद अब ऐसी बात कर रहा है जैसे वो प्रेसी है तपतप तप लुहले हाथ मरो अब स्त्री क्या कर सकती है और हाथ मरोड़ती है जलती है विरह से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूं पुरुष होता तो हमला कर देता हाथ मरोड़ना स्त्रण अगर तुम पुरुष को हाथ मरोड़ते देखो तो तुम तो समझोगे कि कुछ गड़बड़ या कुछ करना हो तो हाथ चलाओ मरोड़ क्या रहे हो? मरोने का मतलब है चलाने का भाव नहीं है कुछ समझ में नहीं आता क्या करें? बड़ी बेबुच दशा है करने का भी मन होता है और ये भी समझ में आता है करने से क्या होगा उसकी कृपा होगी तो होगा तो ऐसी दशा में हाथ मरोड़ना बड़ा ठीक प्रतीक है विरह ज्वर से मेरा अंग अंग चल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूं करने को कुछ बचा नहीं करना गिर गया अब कोई उपाय नहीं है प्रतीक्षा करती हूं हाथ मरोड़ती हूं राह देखती हूं आओगे तब आओगे जब आने की तुम्हारी मर्जी होगी तभी आओगे मेरे किए कुछ हो नहीं सकता मैं द्वार खड़ी हूं दरवाजा खुला रखा है सेज तैयार रखी है तुम आओगे तो विश्राम की तैयारी तुम्हारे लिए भोजन बना रखा है लेकिन अब मैं और क्या कर सकती हूं दौड़ दौड़ आ जाती हूं द्वार पर हाथ मरोड़ती हूं अंग अंग जल रहा है ज्वर से इसे थोड़ा समझो जिस जीवन में प्रेम नहीं उस जीवन में एक तरह का उत्ताप होता है एक तरह का ज्वर होता है जिस जीवन में प्रेम अवतरित होता है एक शीतलता आ जाती एक ज्वर खो जाता साधारणता जब तुम बुखार से ग्रस्त होते हो तो होता क्या है बुखार है क्या ज्वर किस घटना का नाम है और तुम्हारा शरीर उत्तप्त क्यों हो जाता है अगर तुम समझते हो कि शरीर का उत्तप्त हो जाना ही ज्वर है तो तुम गलत समझे तो तुमने लक्षण को बीमारी समझ लिया शरीर का उत्तप्त हो जाना तो लक्षण बीमारी तो गहरे में है चिकित्सक कहते हैं कि बीमारी है तुम्हारे शरीर में किसी विजाति द्रव्य का प्रवेश विजाति रोगाणुओं का प्रवेश तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसे रोगाणु प्रविष्ट हो गए हैं जो तुम्हारे शरीर के अणुओं से लड़ रहे हैं एक ग्रह युद्ध मचा है तुम्हारा शरीर कुरुक्षेत्र हो गया एक महाभारत मचा है, तुम्हारे शरीर के अणु अनूं, विजाति अणुओं से संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष के कारण गर्मी पैदा होती है जैसे तुम दो हाथों को रगड़ो और गर्म हो जाएं और तुम दो चकमक पत्थरों को रगड़ो और आग पैदा हो जाए तुम दो बांसों को रगड़ो और जंगल में आग लग जाए ऐसे जहां भी रगड़ है संघर्षण है वहां उत्ताप पैदा हो जाता है तुम्हारे शरीर के अणु विजाति द्रव्यों से लड़ रहे हैं जब तक उनको निकाल के बाहर न फेंक देंगे तब तक शीतलता नहीं हो सकती इसलिए बीमार कोई बुखार से हो उसका शरीर ठंडा करने में मत लग जाना कि बर्फ से नहला दो कि ठंडा कर दो तो ठीक हो जाएगा ठीक नहीं होगा समाप्त हो जाएगा बुखार बीमारी नहीं है सिर्फ लक्षण भीतर युद्ध मचाए संघर्षन हो रहा है जब तुम किसी की प्रतीक्षा में रथ हो जब जिसे मिलना चाहिए वो तुम्हें नहीं मिला है तब भी एक गहरा संघर्षन होता है संसार में होना एक संघर्षन में होना है संसार मोहना बटे हुए होना है तुम अपने भीतर ही खंड खंड हो तुम्हारे खंड ही आपस में लड़ रहे हैं तुम अखंड नहीं हो तुम एक नहीं हो तुम दो हो अनेक हो तुम एक भीड़ हो उस भीड़ में घर्षण हो रहा है उस घर्षण का परिणाम है कि तुम उत्तप्त हो तुम्हारी बेचैनी तुम्हारा तनाव तुम्हारी अशांति उसी गहरे ज्वर के अलग अलग रूप है विरह ज्वर से मेरा अंग अंग चल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूं कुछ सूझता नहीं क्या करूं ये मेरी दशा है विक्षिप्त जैसी कुछ करने को नहीं है हाथ मरोड़ती हूं और ज्वर से ग्रस्त हूं प्रेम ही शांति ला सकता है प्रेम का अर्थ है उससे मिल जाना जो हमारा स्वभाव है प्रेम का अर्थ है उससे मिल जाना जिससे मिलना हमारी नियति है प्रेम का अर्थ है उसे पा लेना जैसे पाने को हम बने प्रेम का अर्थ है बीज फूल हो जाए तो सब शांत हो जाएगा जब तक बीज बीज है तब तक भीतर एक संघर्ष चलता ही रहेगा क्योंकि अंकुर पैदा होना है अंकुर भी लड़ता रहेगा क्योंकि अभी वृक्ष बनना है वृक्ष भी संघर्षशील रहेगा क्योंकि कलियां लानी है लेकिन एक बार फूल आ गए फल लग गए वृक्ष का पूरा प्राण शांत हो जाता है जो होना था वो पूरा हो गया अब बेचने का कोई कारण नहीं जब तक व्यक्ति परमात्मा ना हो जाए तब तक ज्वरग्रस्त रहेगा तब तक कोई उसके ज्वर को मिटा नहीं सकता और जो उसके ज्वर को मिटाने की कोशिश करते हैं वो दुश्मन है क्योंकि इसका तो मतलब हुआ कि ज्वर भीतर से मिटेगा भी नहीं ऊपर से मिटने का धोखा भी हो जाएगा तो, तो व्यक्ति अपनी मंजिल से भटक जाएगा विरह ज्वर से मेरा अंग, अंग जलता मैं अपने हाथों को मरोड़ती प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया मैं बिल्कुल पागल हुई जा रही हूं पागल होने से कम में काम ना चलेगा भक्ति परमात्मा के लिए पागलपन है। पागल तो तुम भी हो तुम संसार के लिए पागल हो तुम उसके लिए पागल हो जिसको पाके भी कुछ ना मिलेगा भक्त भी पागल है पर वो उसके लिए पागल है जिसको पाके सब मिल जाएगा तब तुम खुद ही सोच लो कि दोनों में कौन ज्यादा पागल है कौन असली में पागल है तुम ही असली में पागल हो क्योंकि ऐसा पागलपन जो तुम्हें अपने स्वभाव से जुड़ा देगा भला अभी पागलपन देखता हो अंततः वही समझदारी सिद्ध होगी और ऐसा पागलपन जो अभी भला समझदारी दिखती हो कि धन कमा लो पद कमा लो प्रतिष्ठा कमा लो बड़े महल बना लो बड़ा साम्राज्य फैला दो अभी बिल्कुल समझदारी दिखती वही अंततः पागलपन सिद्ध होगी एक बाउल फकीर का गीत में पढ़ रहा था वो परमात्मा से कह रहा है कि पागल तो हम सब हैं कुछ तेरी तरफ पागल हैं कुछ तेरे विरोध में पागल हैं कुछ तेरी तरफ आने को दीवाने हैं कुछ तुझसे दूर जाने को दीवाने हैं हे परमात्मा तू ही बता हम दोनों में कौन ज्यादा दीवाना है कौन ज्यादा पागल है क्योंकि जो तुझसे दूर जा रहा है वो कहाँ जाएगा वो कितने ही दूर चला जाए तो भी मंजिल तो ना आएगी और दूर जाता रहे और दूर जाता रहे और जितना दूर जाएगा उतना ज्वर से भरता जाएगा इसलिए अभागे हैं वे लोग जिनको तुम्हारी जिंदगी में तुम सफल कहते हो और धन भागी हैं वे लोग जो तुम्हारे हिसाब से सफल नहीं होते असफल हो जाते जिनको धन मिल गया और जीवन जिन्होंने गमा दिया उनको तुम सफल कहते हो उनकी जैसी असफलता तुम और कहाँ पाओगे सिकंदर और नेपोलियन इनसे ज्यादा असफल आदमी तुम कहां खो चुके मैं एंड्रू कारनेगी का जीवन पढ़ता था वो अमरीका का सबसे बड़ा अरबपति हुआ मरा तब दस अरब रुपए छोड़कर मरा मरते वक्त ऐसी कुतूहल दो दिन पहले जो व्यक्ति उसके सेक्रेटरी का काम करता था और उसका जीवन लिख रहा था उससे उसने पूछा एक दिन ऐसा पड़ा पड़ा आंख खोली और कहा कि सुनो लिखना बाद में एक सवाल का जवाब अगर तुम्हें परमात्मा ये चुनाव का मौका दे कि चाहो तो तुम एंड्रू कार्नेगी हो जाओ और चाहो तो एंड्रू कार्नेगी के सेक्रेटरी हो जाओ तुम दोनों में से क्या होना पसंद करोगे उस सेक्रेटरी ने कहा इसमें सोचने विचारने का कोई सवाल ही कहाँ है एंड कार्नेगी ने समझा कि शायद वो ये कह रहा है कि इसमें सोचने का सवाल कहा एंड यू होना पसंद करूंगा वह हंसने लगा उसने कहा कि मैं समझा सेक्रेटरी ने कहा आप समझे नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सेक्रेटरी होना ही पसंद करूँगा एंडू कार्नेगी नहीं एंड्रू कारनेगी कि मन पर बड़ी चिंता आ गई उसने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्यों सेक्रेटरी होना चाहोगे जब तुम एंड्रू कार्नेगी हो सकते उसने कहा मैं सेक्रेटरी होना चाहूंगा सुनिए मैं आपका जीवन लिख रहा हूं और आपके जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं समझ पाया उससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि जिनको हम सफल कहते हैं वो सफल नहीं तुम्हारा जीवन लिखते लिखते मुझे अपने संबंध में बड़ी गहरी समझ आ गई जो भूल तुमने की है वो मैं ना करूंगा एंडू कार्नेगी अपने दफ्तर सुबह 9 बजे पहुंच जाता था चपरासी 10 बजे पहुंचते क्लर्क साढ़े दस बजे पहुंचते पहुंच मैनेजर्स 12 बजे पहुंचते डायरेक्टर्स एक बजे पहुंचते डायरेक्टर्स तीन बजे विदा हो जाते फिर मैनेजर्स विदा हो जाते छपरासी भी साढ़े पांच बजे चले जाते एंडू कार्लेगी रात नौ बजे घर लौटता नौ बजे से नौ बजे छपरासियों से भी गई बीती उसकी हालत थी और घर कहीं एंड कार्नेगी जैसे लोग लौटते क्योंकि एंडू कार्नेगी की पत्नी ने कहा है उसी सेक्रेटरी को कि भूल हो गई इतने महत्वाकांक्षा आदमी से विवाह करने में कोई अर्थ नहीं इससे तो बिना विवाह के रह जाना भी बराबर है क्योंकि इतनी जिसकी महत्वाकांक्षा है वो प्रेम करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता एंड कार्नेगी के बच्चों ने लिखा है कि हमें अपने पिता से कोई संबंध नहीं हो पाया हम ऐसे आते जाते नमस्कार करते रहे बस एक अजनबी थे वो क्योंकि उनको फुर्सत कहां थी जिसको करोड़ों अरबों रुपए छोड़ जाना हो उसे बच्चों के साथ समय गवाने का कहां सुविधा हो सकती है और यह आदमी मरते वक्त खुद क्या कहा मरते वक्त किसी ने कहा कि अब तो तुम तृप्त होकर मर रहे हो क्योंकि जमीन पर तुमसे ज्यादा धन किसी के भी पास नहीं उसने आंख खोली और उसने कहा कि तृप्त एंडू कारने की तृप्ति जानता ही नहीं दस अरब रुपये छोड़कर मर रहा हूं लेकिन योजना सौ अरब कमाने की थी हारा हुआ नब्बे अरब से हाराऊ यही सभी सफल लोगों की कथा है असफलता सफल लोगों की कहानी मैं तुमसे कहता हूं धन्यभागी हो अगर तुम्हारे जीवन में सफलता का भूस संवार ना हो एक मेरे मित्र एक राज्य में मंत्री कई वर्षों से मंत्री हैं उससे आगे नहीं बढ़ पाते मुख्यमंत्री होने की चेष्टा करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते थोड़े भले आदमी मुख्यमंत्री होने के लिए जैसा आदमी चाहिए उतनी बुराई नहीं है उतने दुर्गुण नहीं हैं उतनी सैतानी चालबाजी नहीं है उतना षडयंत्र नहीं कर पाते करते हैं फिफ्टी फिफ्टी हैं करते भी हैं और भीतर से मन में भी लगता है गलती काम कर रहे हैं नहीं करना अटक गए हैं आदमी अच्छे हैं इसलिए कोई पीछे भी नहीं धकेलता क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री कई मुख्यमंत्री बन गए आए गए मगर वो मंत्री बने जो भी मुख्यमंत्री बनता उनसे कोई डर नहीं हटाते लोग उसको जिससे डर हो वो गऊ पुरुष हैं किसी सांड को उनसे कोई डर नहीं तो उनको हटाते भी नहीं और उनको बढ़ाए कौन क्योंकि बढ़ना अपनी ताकत से पड़ता है वो ताकत भी उनमें नहीं है वो मेरे पास कई बार आते हैं पिछली बार मेरे पास आए कहने लगे अब आप आशीर्वाद दे दो बस अब एक दफा मुख्यमंत्री हो जाओ मैंने कहा वो आशीर्वाद कहते हो उसको कि अभि साप मैं तो अगर आशीर्वाद तुम तो मुझसे मांगते हो तो एक ही दे सकता हूं कि तुम मंत्री भी न रह जाओ ताकि तुम आदमी बन सको तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें कुछ अकल आ तुम मंत्री ही बनके के क्या पालिए हो वो मुझे बताओ तो तुम मुख्यमंत्री बनके और क्या पालोगे हा मैं तुम्हें बताता हूं कि मंत्री बनके तुमने क्या क्या खो दिया है मुख्यमंत्री बनके तुम और भी कुछ खो दोगे तुम असफल हो जाओ एक बार तुम बिल्कुल हार जाओ टूट जाओ तो शायद तुम्हारे नए जीवन की यात्रा शुरू हो जाए नहीं सफलता सौभाग्य नहीं और जिसको संसार समझदारी कहता है वो समझदारी नहीं समझदारी का कुल इतना मतलब है कि बाकी सब लोग भी तुमसे सहमत हैं कि हाँ यही समझदारी धन कमाओ ये समझदारी गंवाओ कौन कहेगा समझदारी बुद्ध को भी बुद्ध के बाप नहीं मानते कि समझदार है ना समझ बुद्धि नहीं बुद्ध के पिता को तो छोड़ दो बुद्ध का जो सारथी उन्हें छोड़ने जंगल तक गया था उससे भी ना रहा गया उसने भी कहा कि मैं नौकर हूं और छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए लेकिन अब ये ऐसा मौका है कि करनी पड़ेगी तुम नालायकी कर रहे हो सारी दुनिया पागल है धन पाने को राज्य पाने को तुम छोड़कर जा रहे हो पछताओगे भटकोगे और एक बार बाप अगर नाराज हो गया और उसके द्वार बंद हो गए तो फिर जीवन भर तड़फोगे अभी लौट चलो अभी कुछ बिगड़ा नहीं किसी को खबर नहीं मैं किसी को न कहूंगा मैं पुराना तुम्हारे घर का नौकर तुम्हारे बाप से मेरी उम्र ज्यादा है मेरी सुनो स्वाभाविक सारथी गरीब आदमी उसकी आकांक्षाएं महलों में अटकी हैं वो ये बात नहीं समझ सकता कि बुद्ध को क्या पागलपन हो गया है कि सब छोड़ के जा रहा है सुंदर तेरी पत्नी है उसने बुद्ध से कहा नया नया पैदा हुआ नवजात बच्चा है अभी तो बगिया बस रही थी तू तो जानने लगा सन्यास भी लेना हो तो ये तो आदमी आखिरी समय में लेता है तुझे पता नहीं धर्म अर्थ मोक्ष काम ये सब जो चार पुरुषार्थ हैं इनकी एक श्रृंखला है मोक्ष आखिरी है वो तो बुढ़ापे के लिए है जब जरा जीण हो जाती है और आदमी चलने चलने को हो जाता है और दूसरे लोग अर्थी बांधने लगते तब आदमी मोक्ष की चिंता करता है जब एक कदम कब्र में उतर जाता है और दूसरा अटका होता है कि बस अब गया अब गया तब आदमी परमात्मा का नाम ले लेता है और कहानी तूने नहीं सुनी कि एक पापी मरा था और मरते वक्त उसके लड़के का नाम नारायण था और उसने जोर से बुलाया नारायण और ऊपर के नारायण धोखे में आ गए वो मर गया और मोक्ष को उपलब्ध हुआ ऐसे आदमी मुक्त हो जाता है यह तो अंतिम बातें हैं आखिरी हैं इनको अभी करने की क्या जरूरत है स्वभावतः बुद्ध पागल लगे होंगे इस जगत में पागल होना इतना सामान्य है कि यहां बुद्धिमान पागल मालूम होते पश्चिम के बहुत बड़े विचारक लुई पेशर ने लिखा है कि समझदारों को मैंने इतना ना समझ पाया कि मैं मानता हूं कि यहां समझदार होने का मतलब सारी दुनिया की आंखों में ना समझ होना होगा और दुनिया इतनी विक्षिप्त है कि यहां विक्षिप्त न होना एक तरह की विक्षिप्तता मालूम होती पागल तो परमात्मा का प्रेमी भी है पागल धन और पद का प्रेमी भी है जो कहता है चलो दिल्ली वो भी पागल है और जो मोक्ष की यात्रा कर रहा है वो भी पागल है लेकिन पागल पागलपन में बड़ा भेद है तुम उस पागलपन को चुनना जिससे तुम्हारी नियति पूरी हो तुम उसके लिए दीवाने होना क्योंकि दीवानेपन से कम में काम ना चलेगा जो तुम्हारे बीच को अंकुरित करे जो तुम्हें वहाँ पहुँचा दे जो तुम होने को हो क्योंकि अन्यथा कभी शांति न मिलेगी अन्यथा तुम्हारे जीवन में आनंद उत्सव ना आ पाएगा विरहजर से मेरा अंग अंग जल रहा है मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूं प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है प्यारे तू अपने मन में मुझसे रूठ गया है सो इसमें मेरा ही दोस्त था तेरा नहीं यह भक्त का भाव है तै सही मन मही कोआ रोसू मुझ अवगुण सहना ही दोस् तू मुझसे रूठा है यह बात पक्की अनिथा मिल जाता लेकिन यह बात भी पक्की कि तू रूठा होगा मेरे ही किसी अवगुण के कारण क्योंकि तू तो रूठना जानता ही नहीं ये भक्त का मन समझने की कोशिश करो तू रूठा है ये बात पक्की है भक्त अनुभव करता है कि मैं पुकार रहा हूं द्वार खुले रखे हैं तू आता नहीं तेरे रथ के पहियों की कोई आवाज नहीं आती भागा भागा द्वार पर आता हूं पाता हूं हवा ने थपेड़े दिए थे सोए रात आधी रात जग जाता हूं लगता है कोई आया बाहर जाकर देखता हूं कुछ भी नहीं सूखे पत्ते हवा न उड़ रहे कितनी बार तेरे आने का धोखा हो जाता तू आता नहीं निश्चित रूठा है आंखें बिछा दी है तेरे राह पर न नींद है न चैन है जरग्रस्त है रोआ रोआ अंग अंग तपरा है निश्चित ही तू रूठा है इसमें कोई शक नहीं अन्यथा तू आ ही गया होता लेकिन और उस लेकिन में ही भक्त का पूरा हृदय इसमें मेरा ही दोस्त था तेरा नहीं मैंने ही तुझे रोठा दिया है मैं ही ऐसा गलत चलता रहा जन्मों जन्मों तक मैंने ही ऐसे ऐसे उपाय किए तुझे पास ना आने देने के मैंने ही इतनी दीवारें बनाई मैं ही इतना तेरी तरफ पीठ किए रहा तेरे सन्मुख होने के जितने उपाय थे मैंने गंवा दिए और तुझसे विमुख होने के जितने मार्ग थे सबका मैंने अनुकरण किया जानता हूं कि आज ये कहना उचित नहीं है कि तू तो रूठ गया है तुझे मैंने ही रूठा दिया है रूठना तेरा गुण नहीं तेरा धर्म नहीं तू तो कभी का आ गया होता लेकिन मेरे ही अनंत काल के व्यवहार ने परदे डाल दिए आड़े खड़ी कर दी